शिवपुराण रुद्र संहिता श्री रामचंद्र जी कहते हैं देवी इस प्रकार हरि को अपना अखंड ऐश्वर्य सौंप कर भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने पार्षदों के साथ स्वच्छंद क्रीड़ा करते हैं तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहाँ गोपवेश धारण करके आए और गोप गोपी तथा तो गौों के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे वे श्री विष्णु प्रसन्नचित्त हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे वे शिव के आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं इस समय वे ही श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से चार भाइयों के रूप में अवतीर्ण हुए हैं उन चार भाइयों में सबसे बड़ा मैं राम हूँ दूसरे भरत है तीसरे लक्ष्मण है और चौथे भाई शत्रुघ्न है देवी मैं पिता के आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वन में आया था यहाँ किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर दिया है और मैं विरही होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वथा मेरा कुशल मंगल ही होगा माँ सती आपकी कृपा से ऐसा होने में कोई संदेह नहीं है देवी निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषय वर प्राप्त होगा आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को को मारकर मैं सीता अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की जिस पर आप दोनों दयालु हो जाए वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है इस प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमयी सती देवी को प्रणाम करके रकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे पवित्र हृदय रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई प्रसन्न हुई पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ उनके अंग कांति फीकी पड़ गई वे उदास होकर शिव जी के पास लौटी मार्ग में जाती हुई देवी सती बारंबार चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति बार समय बड़ा पश्चाताप हुआ शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया उनके मुख पर विषाद छा रहा था वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी सती को दुखी देख भगवान हर ने उनका कुसर समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा तुमने किस प्रकार भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपने पहले कि की हुई प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने दिया सती का मन से त्याग करके वे अपने निवास भूत कैलाश पर्वत पर चले गए मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी बोली परमेश्वर तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है